श्रुतिर्माता पृष्ट दिशतिदन विधि यथा मतुर्बा स्मृतिरपी तथा भगिनी पुरावा सहज निबस्ते तदनुगा अत सत्य भवानेव भवाने अहो चित्रमहो चित्रम चित्र वंदे तत्प्रेम बंधन यद्धम मुक्तिदम मुक्त ब्रह्मक्रीडा मृगीत नम पंकजनाभाय नम नमः पंकजने नमस्ते यो पक्रे योदा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मबु मुमु चुरबई शरण प्रपदे अनदर्य माधुर्ज सौशील सौकुमारज सुधा सिंधु बलबंधु साक्षात्नाहलाद विशुद्धाध्यत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 सर्वदृष्टा सर्वनियंता सर्वसोहित सर्वसाक्षी सर्वशक्तिमान ब्रह्म है परमात्मा है भगवान है सुप्रीम पावर है सब उसी का स्वरूप है उससे पृथक कुछ नहीं है सर्व खलदम ब्रह्म वेद कह रहा है तीन चौदह एक छादोग्योपनिषद सब कुछ वही ब्रह्म ही है भागवत भी कहती है वस्तुनाम भावार्थो वस्तूना स्थित क्या भगवान्म तत्व्यत दस चौदह सत्तावन द्रव्यम कर्मच कालच वासुदेवात्म ब्रह्म कुछ नहीं है और केवल वासुदेव श्री कृष्ण पुरुष ए वेदम सर्वम पुरुषोक्त का दूसरा मंत्र सर्वम पुरुष ए वेदम भूतम भव्यम भवचयत भागवत भी कहती है दो छ पंद्रह सब ब्रह्म है सब भगवान है सब परमात्मा है अहमेवा समेवाग्रे नान्य सदस परम मैं अकेला था न सत्य था न असत था यानी स्थूल जगत भी नहीं था सूक्ष्म भी नहीं था प्रकृति भी नहीं थी अप और सबके अंत में भी मैं रह जाऊंगा अकेला ये शब्द है यदि त्य ये जो देख रहे हैं आप लोग संसार ये भी मैं हूं दो नौ भागवत वेद भी कहता है तस्माद ए तस्माद उसी एक भगवान से आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि उनके अनंत रूप हैं, वे सब उन्हीं के हैं वे सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य हैं, सजातीय भेद शून्य माने क्या कि जितने अवतार हैं आप लोग पढ़ते सुनते हैं बाईस अवतार चौबीस अवतार पच्चीस अवतार अरे अनंत अवतार हैं अवतारा ये संख्या आब्बीस भागवत ये सब उन्हीं के अंश हैं अन्य चांस कलाहस कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक तीन अट्ठाईस भागवत वो सब सजातीय भेद शून्य है उन्हीं के अंश हैं अनंत माया मुक्त जीव हैं वो भी उन्हीं के अंश हैं वो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं और अनंत जीव माया विशिष्ट है यह भी जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है इसलिए भेद नहीं है अब विजातीय भेद अगर कहा जाए माया है एक वो, वो अंधकार स्वरूप है भगवान प्रकाशस्वरूप है वो जड़ है भगवान चेतन है ये तो विरोध है नतीयत न प्रतीयत चात्मन तद विद्यात्मनो माया यथा भाषो यथातम दो नौ तैंतीस भागवत बिना भगवान के माया कुछ नहीं करती उन्हीं की शक्ति से काम करती है लेकिन जहा भगवान नहीं है वहीं माया का अधिकार रहता है भगवान के लोक में उनके धाम में पर में माया जा नहीं सकती नया पर माया नहीं जा सकती न त्र सूर्जो भात न चंद्र तारकम ने माँ विद्युत भांति कू तो यम अग्नि श्वेता हो भागवत का लोग पहले बोले थे दो नौ दस विलद जमाने नया जस्तु इच्छा पथे मोया भगवान के सामने नहीं जा सकती दो पांच तेरा माया परभिमुखे चील्जमा दो सात सैतालीस भागवत माया शक्तिया कबल्य स्थित आत्मनि एक साथ तेईस भागवत स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया दस सैतीस तेईस धाम ना स्वे सदा निरस्त कुहकम भागवत का पहला श्लोक ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि माया भगवान के पास नहीं जा सकती लेकिन बिना भगवान के वो कुछ कर नहीं सकती जासु सत्यता जड़ माया भास सत्य इव सहाया को माना कि वो बिजाती है माया लेकिन भगवान की शक्ति है और भगवान से ही गवर्न होती है इसलिए जातीय भेद भी नहीं है श्री कृष्ण से माया का और स्वगत भेद भी नहीं है देह दे चीव नेश्वरे विद्यते क्वचित देह देही का भेद भगवान में नहीं है श्री कृष्ण में हम लोगों में है देवताओं में भी है एक देह होता है एक दे होता है आत्मा जैसे हमारा देह है ऐसे देवताओं का भी देह होता है वो आत्मा अलग होती है देह अलग होता है वो देह छिन जाता है आत्मा वहां से नीचे आती है दूसरा देह धारण करती है लेकिन भगवान स्वयं देह बनते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह पांच एक ब्रह्म संहिता तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम गोपाल तापनी उपनिषद का तैतीसवा मंत्र उनका शरीर भी सच्चिदानंद यानी वो स्वयं शरीर बन जाते हैं उनका शरीर नहीं इसलिए देह देही भेद भी नहीं है इसलिए सजातीय विजातीय स्वागत भेद शून्य ब्रह्म श्री कृष्ण है इसीलिए उनको अद्वय ज्ञान तत्व कहा जाता है वदंती तत्व विद तत्व यज्ञ मद्वयम ब्रह्मेती परमात्मे भगवान शब्द थे एक दो ग्यारह भागवत अद्वय ज्ञान तत्व सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधीश सर्वस्याधिपति ही सर्वेश्वर वेद कह रहा है चार चार बाईस बृहदारण्य को परिषद समस्त अवतार उनके आधीन और जीव तो बिचारे आधीन है ही उनकी हैसियत क्या है और माया तो जड़ है उसके अधीन होने की तो बात ही नहीं है कुछ सब उनके अधीन है उनको इसीलिए कहा जाता है जगदीश सत्य ईश है को रुद्रो न दुती आयत स्थुरी ईशनी भी श्वेता यद्यपि भगवान भी अज है हम भी अज है लेकिन वो ईश है हम अनीस है एक नौ क्षषत सर्वाजी सर्व संस्थे बृहते अस्मिन हंसो भ्राम्य ब्रह्मचक्रे पृथ्वात्म एक छेताक्ष प्रेरक है हम प्रेरित हैं वो धारक है हम धार्य हैं वो शासक है हम शास्य हैं वो ईश है हम अनीश हैं वो करता है हम कार्य है वो स्वतंत्र है हम परतंत्र है वो मायाधीश है हम मायाधीन है वो सर्वशक्तिमान है हम अल्पशक्तिमान शक्तिमान है वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ है वो विभूचित है हम अनुचित हैं विभूचित माने क्या सर्व व्यापक हम अनुचित केवल शरीर में व्यापक बच इसी शरीर में जिस शरीर में गए उसी में व्यापक हमारी परिभाषा क्या है वेदों शास्त्रों से मैंने आपको बताया था विस्तार से भूले ना होंगे जीव अणु है जीव सबके हृदय में रहता है जीव हृदय में रहकर समस्त शरीर में चेतना फैलाए रहता है जीव का श्री कृष्ण से अभेद भी है भेद भी है और जीव अनाद काल से श्री कृष्ण से विमुख है इसलिए अनाधिकाल से माया के आधीन है वो श्री कृष्ण का दास है लेकिन अपना स्वरूप भूल गया है अरे दास भूत निधम तस् जगत स्थावर जंगम श्रीमनारायण स्वामी जगता प्रभुरा पद्म पुराण संपूर्ण विश्व श्रीकृष्ण का दास है क्योंकि शक्ती है। शक्ती शक्ति है शक्ति शक्तिमान दास होती है एक पेड़ है उसमें डाले हैं उसमें पत्ते हैं ये डाले और पत्ते सब पृथ्वी से खुराक लेकर पेड़ को देती रहती हैं सब दास्ता करते हैं अंश अपने अंशी का कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गई से ही दोषे माया तारे गौलाये बांधिल कभू स्वर्ग उठाए कभू नरके के डुबाए ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन ये अपने स्वामी को भूल गया दासत को भूल गया इसलिए माया ने इसका गला पकड़ लिया अपराध किया इसने न जैसे कोई बच्चा अपराध करता है तो माँ कान पकड़ती है और नासमझ मां झापड़ लगा देती है लेकिन समझदार माँ मारपीट नहीं करती कान पकड़ती है कहती है उठो बैठो तो और फिर उठक बैठक करवाती है माँ ऐसे ये माया कभी स्वर्ग भेजती है कभी नरक भेजती है कभी मृतलोक में कभी कुत्ता बिल्ली गधा मच्छर का देह देती है कबहू की करुणा नर ईश तू सने ही कभी भगवान को दया आ जाती है कि माया ने बहुत सताया अब इसको एक चांस और दे देते हैं। मानो दे है मानव देह इसमें यह अपना हिसाब बैठा लेगा अपने स्वरूप को जो भूला हुआ है उसका स्मरण हो जाएगा इसको कैसे होगा जी भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए तारो उपदेश पीसाची पाला है कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए चौरासी लाख में घूमते घूमते जब मनुष्य बना तो मनुष्य शरीर में भी कभी सौभाग्य से कोई वास्तविक संत मिल जाए वास्तविक संत तो उसके उपदेश रूपी मंत्र से ये जो पिशाची लगी है माया ये भागे तब श्री कृष्ण के पास जाए पिशाची लगी है ये लगी है ध्यान दो ये माया जैसे किसी को भूत लग जाता है ऐसे ये लगी है सदा से लेकिन सदा लगी रहेगी ऐसा नहीं है जिस दिन किसी महापुरुष की बाणी से उपदेश से ये जीव जाग जाए होश में आ जाए और भगवान के शरणापन्न हो जाए अपने दासत्व के रूप को स्वीकार कर ले तो ये माया भाग जाएगी आगंतुक है नित्य नहीं है जैसे चलते चलते आपका पैर कभी कीचड़ में फंस जाता है ए राम राम राम राम ए पानी कहीं है नल है क्या है धोया उसको बस फिर साफ हो गया अरे रोज नहाते धोते हैं आप लोग पसीना आ गया चलो धो भाई नहीं जो किसी के पास बैठना भी मुश्किल हो जाएगा बदबू आएगी ही माया है जब कपड़ा खरीदा था बढ़िया बड़े ठाठ से बैठे थे सभा में लेकिन धोया नहीं उसको कई महीने तो बात गंदा हो गया ये तो एक दिन गंदा हुआ है पहले ठीक था लेकिन इस जीव परमाया का अधिकार सदा से है एक दिन नहीं हुआ लेकिन जैसे भी है ये कपड़े के ऊपर आया हुआ मल है इसलिए धुल जाएगा एक बार साबुन लगा नहीं धुले अरे फिर से लगाओ दो बार लगाया अब भी नहीं सफेद हुआ पहले की तरह अरे फिर लगाओ हा अब की तिवार हो गया ऐसे ही भक्ति करने से ये अंतःकरण शुद्ध होता है जब शुद्ध होता है तब शुद्ध सत्व आता है दो गुण तो धुल गए भक्ति करने से लेकिन सत्य गुण नहीं जाता है वो बड़ा बलवान है उसके लिए दिव्य शुद्ध सत्व आता है तब वो प्राकृत सत्व गुण को भगाता है अब पूरी माया चली गई परिवार के साथ अब आपका अंतकरण इंद्रियां दिव्य हो गए अब श्री कृष्ण आ रहे हैं उनका कमरा सही ठीक हो गया साफ सुथरा दिव्य दिव्य खाली साफ होने से काम नहीं बनेगा अगर आप ये कमाल दिखा कि मैंने अंतःकरण कर्ण शुद्ध किया है जी तब श्री कृष्ण आए हैं अरे अंतःकरण कर्ण शुद्ध किए बैठे रहो ना तो अरे वो शुद्ध अंतःकरण में नहीं आते दिव्य अंतःकरण में आते हैं तो दिव्य तो वही बनाएंगे हा हाँ, वही बनाएंगे लेकिन अपने तुम शुद्ध अंतःकरण के बल पर उनको नहीं बुला सकते जिसके अंदर शुद्ध सत्व आ जाएगा वो अंतकरण को दिव्य बना देगा तो ये सब बात की बातें भावार्थ ये कि जो माया बद्ध जीव है वो भगवान को भूलने के कारण माया के अंदर में है और इसलिए चौरासी लाख का दुख भोग रहे हैं। तो भक्ति करने से ये प्रश्न हल हो जाएगा मैं कौन मेरा कौन भक्ति के विषय में प्रमुख चार प्रश्न हैं। भक्ति किसकी करनी है नंबर एक भक्ति किसे कहते हैं नंबर दो भक्ति किसको करनी है नंबर तीन अब भक्ति ही क्यों करनी है और तमाम मार्ग भी तो है ज्ञान कर्म योग ये चार प्रश्न इन चारों प्रश्नों को हल कर लो बस सब शास्त्र वेद का ज्ञान हो जाए भक्ति किसकी करनी है तो मैंने आपको बताया ना अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण ही सब के स्वामी हैं, सब उनके दास हैं, इसलिए श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है श्री कृष्ण ही उपास्य है यही ही लगा देना अभी से नहीं आगे समस्या खड़ी हो जाएगी हम लोग अनाधिकाल से भी लगाते आ रहे हैं श्री कृष्ण भी भजनीय हैं, उपास्य हैं, स्वामी हैं, उनकी भक्ति करना है श्री कृष्ण की भी और देवताओं की भी करते हैं हम लोग और हरे यहां तक के कब्रिस्तान की भी करते हैं एक आदमी मर गया है पांच सौ वर्ष पहले वहां भी जाते हैं अरे वो महात्मा थे अरे तो महात्मा थे तो वो तो गो चले गए होंगे अब वहां क्या धरा है तो जो शरीर उसका था वो भी सब खत्म हो गया होगा मिट्टी में मिल गया होगा अरे नहीं वो अब सब इच्छा पूरी कर देते हैं अरे सब इच्छा पूरी करने वाले तो अवतार लेके भगवान आए तब भी नहीं कर सके ये मुर्दा करेंगे अरे देखो न अभिमनु मर गया उनके मामा श्री कृष्ण बैठे हैं उनके पिता अर्जुन महापुरुष बैठे हैं और वो मर गया किसी ने बचाया नहीं और फिर तुमको ये तो बताया गया सर्वं खल ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना तो वृंदावन में बड़े भगवान नहीं है गोलोक में कोई और भगवान नहीं रहते बद्री नारायण जाते हो वहां क्या है वहां भी तो पत्थर एक की एक मूर्ति है शंकराचार्य की बनवाई हुई वो तो तुम्हारे बगल में भी तो मंदिर है इतना क्यों तुम प्रयास कर रहे हो पहले तो लोग पैदल जाते थे और मर जाते थे रास्ते में अब तो हेलीकॉप्टर जाता है लेकिन क्या है सर्वत्र भगवान है वो कहते हैं व्यापक समाना भगवान का सही बटा नहीं होता एक बटे चार भगवान यहां पर है और तीन बटे चार बद्रीनारायण में है ऐसा नहीं है भगवान तो सदा पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पांच एक एक बृहदारण्य को उपनिषद अरे हमारे अंदर बैठे हैं वही भगवान जो गोलोक में रहते हैं अंदर द्वास पर सखाया समानम वृक्षम परिकाते श्वेता चार छ वेद कहता है अंतस्थम परित्यज्य परि त्यज बहिष्ठम जस तु से हस्तस्थ पिंड परमात्म दर्शन उपनिषद चार अट्ठावन अरे मनुष्यों कितना बड़ा आश्चर्य है कि मैं तुम्हारे हृदय में साक्षात बैठा हूं साक्षात आ तुम पत्थर की मूर्ति के यहां वहां सारी दुनिया में घूमते फिरते हो अरे पत्थर की मूर्ति में भी हूं व्यापक सर्वत्र हूं लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय में साक्षात बैठा हूं फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो जैसे कोई हाथ में लड्डू है पेट में चूहे दौड़ रहे हैं आओ लड्डू को तो नहीं खाते अपनी कोहनी चाटते हो लिहते कूर परमात्म अंदर बैठा हूं मैं इसलिए कोई पंगुला ये न कहे कि हम मंदिर नहीं जा सकते अरे कहीं मत जा, अंदर बैठा मैं मेरे हाथ कटे हैं पैर कटे हैं हा हा मन तो है हा मैं उसमें बैठा हूं प्रहलाद ने कहा था को प्रयास हो सुर का हरे रूपासने स्वे हृदय सता मनुष्य तुम्हारे हृदय में बैठे हैं श्याम सुंदर एक आदमी एक लाख एक करोड़ एक अरब एक खड़ब पा करके और मैं खरब पति हूँ एक कलेक्टर कमिश्नर जज प्राइम मिनिस्टर है, है। रे तेरी क्या हैसियत है जो तू है वो भी हमेशा नहीं रहेगा और अगर है भी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे हृदय में रहते हैं हमारी बराबरी कौन करेगा ये फीलिंग क्यों नहीं करते हम लोग संसार में तो सब गुलाम है प्राइम मिनिस्टर बोलते हो वो बेचारा 24 घंटे डर रहा है कोई मार न दे 24 घंटे डर रहा है वो खिलाफ हो गया अरे कहीं गवर्नमेंट न गिरा दे उसकी तो जिंदगी बिचारी की बस जिंदा है यही समझो ये यह जो मुस्कुरा रहा है ये सब धोखा है <laughs> दिन भर संसार में सब मुस्कुराते रहते हैं एक दूसरे को देख के हेलो और uh, वो भी बेवकूफ बनाता है ऑल राइट right. एक भी राइट नहीं है सब रंग है माँ से परेशान बाप से बीबी से बेटा से बेटी से पड़ोसी से हर जगह परेशान है आदमी और तो कहता है ऑल राइट right. <laughs> जिंदा है यही बहुत बड़ी बात है अरे इस सृष्टि की क्या बात स्वर्ग की जो सृष्टि है उसका जो सम्राट है इंद्र वो भी इसी प्रकार काम क्रोध लोह मोह में परेशान है सुरपतिर ब्राह्म पदम याचते वो ब्रह्मा का पद चाहता है कितने प्राइम मिनिस्टर उनके बाप भिखारी थे कितने अरब पति खरबपति जो उनके बाप ठेला लेके चलते थे प्रारब्ध के कारण हो गए इतने बड़े लेकिन हम पूछते हैं अंदर का क्या हाल है जितना बड़ा आदमी है उतना ही परेशान इनके दस कोठी है पचास गाड़ी है आज उसका एक्सीडेंट हो गया आज उसका मुकदमा चल रहा है आज उसका <laughs> टेंशन बीमारी है आजकल फिफ्टी परसेंट लोगों को डॉक्टर लोग कहते हैं तुमको टेंशन है बहुत सोचते हो अरे तो कौन नहीं सोचता डॉक्टर साहब तुम भी तो सोचते हो चौबीस घंटे आज मरीज नहीं आया इनकम नहीं हुई अरे जब तक जीव को दिव्यानंद न मिल जाएगा भगवान का अब तक और करेगा क्या वो सोचना प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस क्या करे कि वो आनंद मिल जाए भगवान का संसार का आनंद तो भोगते भोगते अनंत जन्म बीत गए फिर वही के वही उसी माँ को हजार बार चिपटाया फिर वैसे ही वही रसमुल्ला हजार बार खाया फिर वही हालत पर टीचर तो भगवान की भक्ति ही करना है भी नहीं करना है भी तो हम बहुत कर चुके हम तो वहां भी और वहां भी सात जगह सिर झुका रहे हैं और तर्क क्या देते हैं यानी कान च मित्र कर्तव्य शतान हम दोस्त बनाए रखना चाहिए मुसीबत में पता नहीं कौन काम आवे कौन ना आवे दो चार वकील भी रहे हमारे परिचित दो चार डॉक्टर दो चार सब इसी प्रकार के <laughs> ऐसे ही भगवान के मारे में विश्वास नहीं है तो इसलिए उन देवता के पास भी जाते हैं वहां भी जाते हैं वहां भी जाते हैं और क्या मांगते हो हमारे देश में जितनी भजन और आस्तिकता दिख रही है धोखा है संसार मांगने जाते हैं लोग और तिरुपति के मंदिर में लाइन लगी है हर महीने कई करोड़ की भेंट चढ़ती है क्या किस आ, हमको <laughs> कलेक्टर कमिश्नर बना दिया जाए हमारे बेटा हो जाए ये संसारी कामनाओं को लेकर भगवान के यहाँ भीड़ हो रही है वैष्णो देवी जा रहे हैं हमारी सुन लिया अच्छा सुन लिया तुम्हारी हाँ, हाँ अच्छा फिर हमारा लड़का सीरियस बीमार हुआ अरे फिर चलो सुन लेंगे वो। फिर गए और रास्ते में थे तभी वो मर गया अरे क्या हुआ धोखा है कि कहीं कुछ नहीं उसके चार लड़के थे पांचवा हो गया हमारे एक था वो मर गया क्या देवी देवता भगवान सब बेकार <laughs> मत हो जाएगा और फिर तुम भगवान से संसार मांगते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी इतनी भी थ्योरी नहीं जानते कि संसार में आनंद है कि भगवान में एबीसी भी, भी नहीं जानते अभी तुम अरे कोई मिठाई की दुकान पर जाके ये तो नहीं कहता हमको एक जोड़ी चप्पल दे दो मिठाई मांगता है संसार से संसार मांगो भगवान से भगवान का सामान मांगो दिव्य आनंद दिव्य ज्ञान दिव्य जीवन सचित आनंद इसके धनी है भगवान तू तो कुछ उपासना करना नहीं है मिल जाए सब कुछ फल भक्ति नहीं करता कोई अरे पूछो कितने आंसू बहाते हैं मैं बड़े से बड़े ऑफिसरों के घरों में रहा हूं चीफ मिनिस्टरों के यहां रहा हूं लेकिन सब जाते हैं मंदिर 99 परसेंट लोग और भगवान को मानते हैं लेकिन वैद एकटिंग में पाठ करते हैं अक्षरों का पूजा करते हैं चमड़े के हाथ से जब करते हैं फिजिकल ड्रिल करते हैं आंसू बहाने वाले कई आदमी है अरे वो दो घंटे बैठते हैं हमारे साहब अरे तुम्हारे साहब दो घंटे खराब करते हैं बैठते बैठते नहीं है उनका बेटा बीमार हो जाए तो रोने लगे मर जाए तो फिर तो हालत खराब हो जाए और भगवान के लिए आंसू नहीं है एक श्लोक याद कर लिया है मंदिर में जाते हैं तो तुम्हें वो माता छपिता तुम्हें वो <laughs> ये भक्ति है जैसे माँ से बाप से बेटे से बीबी से पति से संसार से प्यार करते हो प्यार प्यार वो मन करता है प्यार इंद्रियां नहीं करती वो मन का प्यार भगवान चाहते हैं भक्त्याग्राही भागवत भगवान ने उद्धव से कहा था मैं केवल भक्ति से मिलता हूं तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है क्योंकि यथातरोल निशेचने न ृप्यकोशा खणोपहाराच यथेन्द्रिया तथा तथैव मच्युतेज्या जैसे पेड़ की जड़ में खाद डाल दो पानी डाल दो तो पेड़ के तने में डाला डालों में उपशाखाओं में पत्रों में पुष्पों में फलों में जल पहुंच जाता है अलग अलग पत्ते पे पानी नहीं डालना पड़ता ऐसे ही ये चार इकतीस चौदाह भागवत ऐसे ही केवल श्री कृष्ण की भक्ति कर लो तो सबकी भक्ति अपने आप मान ली जाएगी ये जगंत रजते जंत बत्र स्थावरा जंगमा अपी जिसने भगवान की भक्ति कर ली उसने सब चराचर जगत की भक्ति कर ली अब किसी की हिम्मत नहीं है खिलाफ उंगली उठावे सब प्रसन्न हो गए हरे सुप्रीम पावर का बन गया चपरासी पीए तो बहुतों के होते हैं ना कलेक्टर के भी है कमिश्नर के भी है गवर्नर के ही है अरे पीएम का है पीए <laughs> इसकी बड़ी पावर है एक पंचायत का सेक्रेटरी होता है एक प्रोविशल मिनिस्टर होता है एक सेंट्रल का मिनिस्टर होता है खाली मंत्री कहने से थोड़े कोई समझ में आ जाएगा तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति कर लो सब की भक्ति मान ली जाती है इसलिए केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है उनकी शर्त है माम एकम शरणम ब्रज 18 छाछ गीता मामेक शरण मात्मान सर्वदेही नाम या उद्धव केवल मेरी ही शरण में आओ केवल मेरी भागवत सब जगह वेद में शास्त्र में सर्वत्र एवं शब्द लिखा रहता है तमेव विदितिमृत्युमेद कह रहा है छ पंद्रह तीन आठ श्वेताश्व तमेव शरणं गच्छ अर्जुन उनकी ही शरण में जाओ मामेव जे प्रपद्यंते अठारह बासठ मामेव जे प्रपद्यंते माया में ताम तरंत सात चौदह गीता तो इसलिए केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है भक्ति किसे कहते हैं दूसरा क्वेश्चन भज धातु होती है संस्कृत में उसमें एक तत्य हो करके भक्ति शब्द बनता है उसका अर्थ है सेवा भक्ति माने सेवा समस्त ब्रह्मांड माइक समस्त दिव्य लोग सब भगवान के दास है इसलिए सब भगवान के भक्त हैं इसलिए सब भगवान की भक्ति करते हैं यानी सेवा करते हैं सेवा माने क्या होता है अरे सब जानते हैं सेवा माने जो अरे सब जितने सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है गवर्नमेंट की सेवा करते हैं ना अरे लोग प्राइवेट नौकर भी रखते हैं वो सेवा करते हैं ना नहीं नहीं नहीं वो सेवा नहीं है सेवा का मतलब जो केवल स्वामी के सुख के लिए हो और स्वामी की इच्छा अनुसार हो वो सेवा हम जो सेवा करते हैं या करना चाहते हैं अपने अनुसार अरे जो गुरु बनाते हैं किसी को आजकल कान फूक फुकवा फुकवा के तो वो भी गुरुजी आज हमारी इच्छा है कि हमारे घर में आप हमें रसगुल्ला खाएं नहीं जी मैं तो आज और कहीं जा रहा हूं मुडा हम जो चाहते हैं जिससे हमको सुख मिले उसको हम सेवा मानते हैं ये सेवा नहीं है सेवक का मतलब है अपने स्वामी को सुख देना स्वयं सुख न चाहना और जब स्वामी को सुख मिलने लगे तो वो देख करके सुखी होना है ये जरा कड़ा है इसी को भक्ति कहते हैं हम तो अपने स्वार्थ को अपने सुख को लिए घूम रहे हैं, चाहे भगवान के पास जाएं, चाहे संसार के पास जाएं, अपना सुख चाहते हैं, माँ से बाप से भाई से बीबी से पति से हर जगह अपना सुख चाहते हैं, हमारी इच्छा अनुसार सब कुछ हो हमारी बात सब माने तो भक्ति माने सेवा सेवा माने स्वामी को सुख देना ये पहले समझ लेना है तब चलना है भगवान की ओर नहीं तो सब गोबर हो जाएगा गणित बिगड़ जाएगा और हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और साधना करते करते करोड़ों युग बीत जाएंगे सही सही साधना हो तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे और भक्ति किसको करना है नंबर तीन क्वेश्चन जो भगवान के अंश है वो तो करते ही है भगवान की भक्ति उनके पास तो माया है ही नहीं वो दो प्रकार के हैं एक तो भगवान के स्वांश होते हैं जैसे श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह है ब्रह्मा शंकर विष्णु वगैरह है सब अवतार हैं उनके ये सब तो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। स्वरूप शक्ति भगवान की सबसे बड़ी पावर का नाम है पराशक्ति भी कहते हैं योग माया भी कहते हैं वो पर्सनल पावर है उनकी सबसे बड़ी जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट को एक पर्सनल पावर होती है कि सब जज उसको फांसी दे दें और वो छोड़ दें रीजन दिखा देगा ऐसे छोड़ेगा तो बदनाम हो जाएगा <laughs> जैसे लोअर कोर्ट वाले फांसी दे देते हैं हाई कोर्ट छोड़ देता है हाई कोर्ट दे देता है सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है सुप्रीम कोर्ट भी दे दे तो प्रेसिडेंट उसको उम्र कैद में बदल दे कम कर दे समाप्त कर दे उसको पावर है तो ऐसे ही जो भगवान के स्वांश है वो तो स्वरूप शक्ति के गवर्नर है वो गवर्न करते हैं स्वरूप शक्ति को नंबर दो जो भगवान के जीव शक्ति के अंश लेकिन सदा से माया मुक्त हैं एक एक शब्द को देखो सुनो सोचो समझो सदा से माया मुक्त हमारे भाई लोग हैं वो जीव उपार्षद तो है भगवान की तो वो स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं है उनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है लेकिन वहां भी माया नहीं जा सकती सदा के लिए वो माया मुक्त है अब बचे तीसरे हम लोग जो सदा से माया बद्ध है इन्हीं को भक्ति करनी है क्योंकि ये विमुख है तो विमुख क्या रीजन तो बता दिया आपको कि हम अनादि बहिर्मुख थे इसलिए माया ने हमको पकड़ लिया तो विमुख की दवा क्या डॉक्टर लोग दवा करते हैं बीमारी का तो उसका रीजन पता लगाते हैं इस कीटाणु से ये बीमारी पैदा हुई है इस कीटाणु को मारने की ये दवा है तो भगवान से विमुख होना पहला रीजन तो उसकी दवा सन्मुख होना हम पीठ किए हैं भगवान कहते हैं उधर नहीं हूं मैं उधर तो मेरी नौकरानी है माया उधर मत जाओ चप्पल लगाती है मैं तेरे पीछे खड़ा हूं सव जा सखाया समानम वृक्षम पर जाते अबाउट टर्न हो जा पीछे घूम जा मैं खड़ा हूं भुजाओं को फैलाए हम कहते है अजी सब लोग इधर ही जा रहे हैं ये थोड़े से लोग तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य बल्लभाचार्य कहते हैं पीछे हैं ए, हमको बेवकूफ बनाते हो ऐसा आप जा रहे हैं इधर को ऐसे बेवकूफ थोड़े ही है इधर ही होंगे हमको आनंद नहीं मिला संसार में लेकिन मिलेगा जरा नौकरी हो जाए हो गई नौकरी हो गई <laughs> क्या हो गए <laughs> सब इंस्पेक्टर हो गए जा जा जा बड़ा रुआब रहेगा लेकिन इंस्पेक्टर दिखाता है इंस्पेक्टर होना चाहिए वो डीएसपी दिखाता है रोह एसपी होना चाहिए अरे वो डी आता है गुर्राता है ये कहाँ तक जाओगे इसे तुम जब तक भगवान के पास नहीं जाओगे ये बीमारी समाप्त नहीं होगी सदा एक सा हाल रहेगा जो हाल एक कांस्टेबल का है वही हाल है दीदी का कोई फर्क नहीं है सात दुखी है अशांत है वो मुंह से नहीं बोलते 420 भरा है दिमाग में बाप से भी एकटिंग माँ से भी एकटिंग बीबी से भी एकटिंग पति से भी एकटिंग हर जगह बनावट शो दिखावा अंदर से दूसरा बाहर से दूसरा तो संसार चल रहा है अगर अंदर वाला सब लोग बाहर कर दे क्रांति हो जाए तो हम लोगों को भक्ति करना है जो माया बद्ध है इनको सन्मुख होना है सन्मुख होने से ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी भक्ति ही क्यों करनी है चौथा क्वेश्चन इसलिए कि कर्म ज्ञान योग आदि से भगवत कृपा नहीं होगी भगवत कृपा चाहिए ना माया को भगाने को हमारे ऊपर जो ये माया भूतनी बैठी है इसको भगाना परमावश्यक है कर्म तो स्वर्ग तक ले जाएगा धर्म कितने कर लो ब्रह्मलोक तक जाकर छोड़ देगा और चीने पुण्य मर्त लोकम बिशन फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनो इसी प्रकार योग स्वरूप में स्थित कर देगा इसी प्रकार ज्ञान आत्म ज्ञान कर देगा नहीं सकते क्यों? इतने कड़े नियम हैं इनमें यही कलिकाल न साधन दूजा योग, यज्ञ जप तप व्रत पूजा ज्ञान अरे ज्ञान में तो सबसे पहले मन का वसीकरण हो तब तो प्रवेश शुरू हो एबीसी मन को बश में करना ये तो विश्वामित्र और पर असर नहीं कर पाए जो हवा खाके रहने वाले और अगर जु, और जुगो में योग कर भी लेते थे कर भी लिया किसी ने तो माया नहीं जाएगी और भगवत कृपा नहीं मिलेगी भगवत कृपा से ही तो माया जाती है ना मा में वजे प्रपद्यंते माया में ताम तो क्यों जी ज्ञानियों का ब्रह्म जो है वो कृपा नहीं कर सकता क्या नहीं जो भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म वाला रूप है वो आकरता है केवल सत्ता मात्र है कुछ नहीं करता निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म न ना उसका नाम है न ना रूप है न गुण है न लीला है न कृपा आदि गुण कुछ है केवल आनंद सत्ता है इसलिए वो कृपा नहीं करेगा जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा उदासीन स्त सतत मंग्रहित भवान का पर भीवन गति अकस्मा यदि न कुछ स्नेथ तसस्वस्वीर विमल जठरे पुनरपी ध्यान दीजिए जगतगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं मेरे ब्रह्म तुम तो उदासीन हो कुछ करते धरते हो ही नहीं तुमसे मांगे क्या तुम कृपा कर नहीं सकते अजय अच्छा इतना तो करो बाबा अच्छा जब कुछ नहीं करते तो क्यों कहा इतना तो करो अरे जब कुछ करते ही नहीं वो एह, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो इतना तो करो प्यार वार नहीं करते ठीक है ना करो इतना तो करो कि मेरे निर्मल हृदय में बीमल जरे आके बस जाओ शंकराचार्य जी भी जब श्लोक बनाने लगे होंगे तो उनको इतना याद नहीं था हम क्या लिख रहे हैं कि जब वो कुछ नहीं करता हम खुद कह रहे हैं तो हमारे हृदय में आके कैसे बैठेगा अरे कैसे बैठेगा तो ब्रह्म कुछ नहीं करता इसलिए कृपा नहीं कर सकता इसलिए माया जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता हम ज्ञान मार्ग में करोड़ों कल्प मरा करें ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा चतुर्मुखादि नाम सर्वेशम विष्णु भक्त्या कल्प कोट भी मोक्षो त्रिपाद विभूति नारायणो परिषद वेद कह रहा है आठ एक ब्रह्मादिक करोड़ों कल्प मेहनत करें तपस्या करें मोक्ष नहीं होगा माया नहीं जाएगी बिना भगवान की शरणापन्न हुए ये भगवान के बराबर है भगवान की माया वो इसको गवर्न करते हैं जब तक वो न चाहेंगे ये नहीं जाएगी और वो तब चाहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर हो 99.9 नाइन पॉइंट नाइन परसेंट पर भी नहीं जाएगी हो। सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरणम ब्रज जब तक द्रौपदी ने दात से साड़ी दबाया तब तक भगवान नहीं आए द्वारिका में भोजन कर रहे थे खाते खाते हाथ एक ऐसे ही गस्सा लेके अब मुंह का चलाना बंद रुक्मणी ने कहा कंकड़ आ गया क्या सुनी नहीं रे ध्यान है द्रौपदी के ऊपर ये भी सेंट परसेंट गत नहीं हुई अच्छा अच्छा लगा ले दांत दस हजार हाथी का बल दुशासन में एक अबला स्त्री क्या मुकाबला करती जब दांत से साड़ी खिसकी तो आंख बंद कर लिया द्रौपदी ने हाथ उठा दिए हे नाथ द्वारिका बासिन तुरंत चीर बढ़ गई साड़ी बढ़ती जा रही है वो खींचता जा रहा है, पूर्ण शरणागति हो और थोड़ी शरणागति करके हम लोग पूरा लाभ चाहते हैं, करण शुद्ध हो पूरा सरेंडर हो उसमें कोई ना रहे मां बाप, बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा जितने गोबर भरे है को निकालो अकेले मैं रहता हूं अरे हमारे हृदय में तो संसार में सब रहते हैं माता जी भी पिताजी भी बेटा जी भी बहन जी भी कोई नहीं कहता कि तुम हम ही अकेले को रखो अरे किसी की मां ने कहा कि बीबी को अपने हृदय में न लाना बेटे को न लाना हमारे हृदय में तो साफ रहते हैं कोई आपस में किसी को ईर्ष्या नहीं है भगवान कहते हैं हा हा मेरे परिवार को भी तुम रखो संसार को नहीं रखो गंदे लोगों को जो माया के अंडर में है मुझको रखो मेरे भक्तों को रखो करोड़ों भक्तों को तुम लाके रखो हमको तो बहुत बहुत खुशी होगी हम तो नाचेंगे अरे देखो गधे की अक्ल से समझो एक कपड़ा है बहुत गंदा हम उसको निर्मल जल से साबुन से धोते हैं एक बार धोया थोड़ा सा मल गया अनंत जन्म का मल है दोबारा धोया और गया लेकिन अगर एक बार धोया और दो बार गंदगी में डुबोया तो धोने का फायदा क्या हुआ वो तो और बढ़ती जा रही गंदगी ऐसे अंतकरण में एक बार भगवान को लाए संत को लाए थोड़ा शुद्ध हुआ फिर उसी में माताजी, पिताजी खोपड़ा जी को लाए इन लोगों ने गंदा कर दिया तो भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतो तो माम ये जना पर देशाम नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षेम भा्य हम अन्य होना पड़ेगा मुझसे अनन्य माने अन्य नहीं केवल मुझसे प्यार करो <coughs> तो कर्म योग ज्ञान आदि से भगवत कृपा नहीं मिलेगी अरे जब ज्ञान से नहीं मिल रही है निराकार ब्रह्म के पास तक पहुंच गया ज्ञानी कर्मी तो स्वर्ग ही में सड़ रहा है वहां से भाग गया और योगी भी अपने आत्मा में स्थित हो गया बस वहां से वो भी मर गया ज्ञानी थोड़ा और आगे बढ़ा लेकिन उसका ब्रह्म कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे दूसरे स्वरूप के पास जाओ वहां श्री कृष्ण के पास उनकी भक्ति करो वो कृपा करेंगे अरे वो मेरा ही स्वरूप है ब्रह्म और श्री कृष्ण दो नहीं है एक ही वस्तु है लेकिन अंतर क्या है हम एक फूल को देखते हैं हाँ बहुत बढ़िया है गुलाब का फूल हाँ, ले लिया खरीद लिया अब वो देखने का जो सुख था अब देखना प्लस सूंघना हा ये क्या है वे? कौन सा आम है भाई दशहरी आम है मलियाबाद का अच्छा आ, आ गया अच्छा अच्छा देखा अच्छा लगा लेकिन उठाया खरीद के हा चूसा आ, मजा आ गया तो ये चूसने वाला जो आनंद है ये इतना बड़ा है कि देखने वाला कुछ नहीं है उसके आगे भक्त रसाम सिंधु में कहा गया कि <laughs> भक्ति का रस ऐसा होता है कि ब्रह्मा ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम भोदे परमाणु तुला अनंत ब्रह्मानंद को तराजू के एक पलड़े में रख दो ब्रह्मानंद आत्मानंद नहीं भक्ति करके जो ब्रह्मानंद पाते हैं उनकी बात कर रहे हैं अंतिम अवस्था वाले बिना भक्ति वालों को तो ब्रह्मानंद मिलता ही नहीं लेकिन जो भक्ति किया उन्होंने श्री कृष्ण की और ब्रह्मानंद मांगा दे देंगे बड़े अच्छा छुट्टी मिली हमको ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मानंद एक पलड़े में रखो और एक क्षण का प्रेमानंद दूसरे में रखो तो वो ब्रह्मानंद के पलड़ा ऊपर चला जाएगा इतना अंतर है एक माँ पेट में बच्चा रखती है बहुत बेभोर है आ लात मार रहा है आ, अब होने वाला है वाला एक कपड़ा बनवाओ भाई उसके लिए लेकिन जब हो गया और थोड़ा चलने लगा तो तिली भाषा में बोलने लगा मूर्खता की बातें करने लगा ना वो, तो क्या बोल रहा बड़ा शैतान हो गया है अरे अपने बच्चों को शैतान कह रही है माँ शैतान तो राक्षस को कहते हैं अजी उसको भा, बुरा भाव नहीं है जी वैसे बोलने की आदत है सबकी शैतान हो गया है शैतान हो जाएगा तो तुमको खा जाएगा वो यानी वो रस जो उसकी शकल भी देख रहे हैं उसकी हरकतें भी देख रहे हैं उसको चिपटाने का सुख भी है दूध पिलाने का ये सब सुख जब पेट में था अब कोई पूछे वो पेट वाला और इसमें कुछ फर्क है अरे क्या बात करते हो अनंत गुणा का फर्क है ऐसे ही ब्रह्मानंद कुछ नहीं है प्रेमानंद के आगे हाय एक वही लड़का है पेट वाला बाहर आया ब्रह्म दस बीस नहीं होते एक मेवा ब्रह्म ये चारों प्रश्न आपके करीब करीब हल हो गए अब साधना भक्ति करना है जिस भक्ति के द्वारा सिद्धा भक्ति मिलेगी वो विषय आगे चलेगा बोलिए लाडली लाल की